आरिया विनय प्रथम प्रकाश उन्ताली मंत्र मूल ओम ओं ही विश्वतो मुख विश्व पिभूरसी आनाशोशुच दघम्वेद 1 साथ पांच छे व्याख्यान हे अग्नि परमात्मन अग्ने परमात्म ऊि विश्व पिभूरसी सब जगत सब ठिकानो हो अतः एव आप विश्वतो मुख हो हे सर्वतो मुख अग्नि आप स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे हो वही आपका मुख है। हे हैो अपन सोशु चदम आपकी इच्छा से हमारा पाप सब नष्ट हो जाए जिससे हम लोग निष्पाप हो आपकी भक्ति और राज्य पालन में नित्य तत्पर रहे पदार्थ तव तो तु ही, ही। विश्व मुख हे सर्वो अग्ने विश्व सब जगत् सब ठिकानो में पिभू व्याप्त असि हो न हमारा अपशोषुचत स नष्ट हो जाए अगम पाप अन्वय हे विश्व मुख जगदीशर यतस्त खलु विश्वत पिभूरसी तस्माकशोषुचत